नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और बहुत ही खुशी हो रहा है क्योंकि आज हमारे साथ बहुत सारे विश्वर्स जुड़े हुए हैं और आज हम लोग उनका प्रेजेंटेशन भी सुनने वाले हैं विक्रांत जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में विक्रांत जी मैं चाहूंगा की आप डॉक्टर साहब के स्वागत में एक छोटा सा गीत जरुर सुनाए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले तो मैं सर को नमस्कार नमस्कार करता हूँ और सभी श्रोतागणों को नमस्कार मैं आज आप लोगों के बीच एक सॉन्ग फोक सॉन्ग हिमाचली सॉन्ग साए साए मत कर एर आवी है जो कि मैंने हाल ही में सर्च ग्लास फिल्म स्टूडियो में मैंने गाया था और रिकॉर्ड किया था तो so आइए आप लोगों के बीच वो रखता हूं और और था और था तेरी मेरी चाल तेरी सो सौ नखरे हो तेरी मेरी चाल तेरी सो सौ नखरे छंद तेरे राविए तो मत कर नखरे तेरे कंडे वसरी जो दिल बोल दा बोलदारिरे कंडे बसरी जो दिल दा मिंजो तेरा डर मिंजो तेरा डर लगदा है साय सहमत करेरा बिये साय सहमत करेरा बिये है साई साह मत करे रे हरा ओ राय जय जयरार साय मत करे राबी राबिये हे साय मत करे राबी रावि साय मत करे राबी रावि हए साय मत करे राबी राबी रावी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर गीत आपने पेश किया थैंक यू सो मच आइए आप आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब से सीधे मैं जोड़ना चाहूंगा आपको डॉक्टर भाविन पटेल जी बहुत बहुत स्वागत है मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए अपने परिवार के बारे में बताइए और किस तरह सा आपका जो है इस प्रोफेशन में आना कैसे हुआ इसके पीछे क्या स्टोरी है वो भी सुना नमस्ते दर्शक मित्रों मेरा नाम है डॉक्टर भाविन पटेल मैं स्पेशियालिस्ट यानी कान नाक और गले का विशेषज्ञ हूँ सूरत में किरण हॉस्पिटल में मैं अभी प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 21 साल से मैं सूरत में ही हूँ सूरत में इसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेरे फैमिली में मेरे माता पिता जी है पिताजी भी डॉक्टर है अभी तो रिटायर्ड है से वो ऑपरेशन में बेहोश करने के स्पेशिया है आ, मेरी माता जी हाउस वाइफ है आ, मेरी पत्नी है डॉक्टर भगवती अच्छा, अच्छा। रेडियोलॉजिस्ट वो अभी यहाँ पे सरकारी अ, मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है और मेरी दो छोटी बच्चियां हैं बड़ी वाली जो है वो दसवें में है और छोटी वाली चौथे में है जैसे कि मैंने कहा मेरे पिताजी डॉक्टर है तो बचपन से ही पिताजी को देखते हुए एक आश थी कि हम भी बाद में आगे बढ़ के डॉक्टर बने और मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद से ये शक्य हुआ उन्नीस में च्च। च्च। मैं मैंने बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद जो कि भारत की एक ख्यातनाम मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन लिया था वहीं से एम वहीं से मेरा डीएलओ और वहीं से एमएस किया मैंने और दो के साल में मैंने मेरे एम क्लियर किया गोल्ड मेडल के साथ गुजरात यूनिवर्सिटी से और फिर तब से 2001 से मैं सूरत क्या बात है क्या बात है डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद अपने परिवार के बारे में बताने के लिए और पिताश्री को भी बहुत बहुत याद क्योंकि उनके पदे पर चलकर आप इस फील्ड में आए और उनकी तरह आप भी बन रहे हैं तो अब जैसे कि ई e स्पेशलाइजेशन करने का कोई विशेष था क्या या कुछ खास ऐसी बात हुई कि इसी विषय को हम लोग स्पेशलाइजेशन करने का ये आपके मन में कैसे आया एक्चुअली ई यानी कान नाक और गला तो हमारी जो स्पेशल सेंसिस जो बोलते हैं विशेषज्ञ ताकत जो बोलते हैं उसमें से सुगंध स्वाद हुँ। और हुँ। हमारी बोली और हमारा सुनना चारों को ये कंट्रोल करता है और जब हम एमबीबीएस में रहते हैं तब ये थोड़ा सा गहन और कठिन विषय रहता है तो उसी की वजह से उसमें रुचि की शुरुआत हुई और आगे बढ़ने उसमें दिखते गले में ज्यादातर दिखते। तो वही एक आकर्षण रहा की चलो उसमें थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन करते हैं लोगों को कैंसर के बारे में बताते हैं और उन, उनको बचाते हैं चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया और और मैं चाहूंगा देख रहे हैं नाक गला और आ, कान ये सारी चीजें जो है हमेशा एक मेन फोकस है हमारे चेहरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल हो कोई भी बात हो निश्चित तौर पर आप डॉक्टर पूछ सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना लिखिए और हमें बताइए कि ये कैसे आ, कोई भी बीमारी भी आपके पास हो किसी भी तरह की तो निश्चित तो किया है रीजन ऑफ डेफनेस तो डॉक्टर साहब बताइए की बेहरापन किस वजह से आता है नमस्ते संदीप जी आ, बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा आपने और बहुत ही महत्व रखता है ये अः बहराश की हम शुरुआत करें तो बच्चों से अगर शुरुआत करते हैं तो काफी कम नसीब बच्चे रहते हैं कि जो जन्म से ही बहरे रहते हैं तो सबसे पहला ये कारण होता है कि जन्मजात जो बहराश रहती है वो होती है और ये इसलिए ज्यादा मायने रखता है कि अगर बच्चा सुनता नहीं है कोई भी प्राणी सुनता नहीं है तो अपनी बोली सीख नहीं पाता है हमारे बच्चों को हमें हमारी मातृभाषा सिखानी नहीं पड़ती क्योंकि वो रोज घर में सुनते रहते और वो सीख जाते हैं अगर बच्चा सुनता नहीं है तो बोल नहीं पाता इसलिए यह बहुत ही गंभीर बीमारी है हर एक हजार बच्चे में से तीन से चार बच्चे ऐसे रहते हैं, हैं। है टेम्पररी बहरास, बहरास जैसे की कान में बहुत ज्यादा दर्द हो गया कान में सूजन आ गई कान में कोई मेल फंस गया या कान में कोई अः चीज जैसे बच्चा शेता करते हुए कान में कुछ डाल देता है तो उन चीजों की फंसने की वजह से बहरास आती है तो इन चीजों को जो है हम सार करके निकाल सकते हैं जैसे दर्द वगैरह है सूजन है उनको दवाई देते हैं मेल फंसा हुआ है कोई चीज फसी हुई है तो उसको छोटा सा प्रोसीजर करके निकाल सकते हैं उसके बाद आते हैं कान की बीमारी जैसे कि कान के अंदर कान बहता है बचपन में या तो बड़ी उम्र में कान के अंदर इन्फेक्शन लग गया और कान बहने लगता है कान के पर्दे में छिद्र हो गया छेद हो गया या तो कान के हड्डी के अंदर सड़न हो गई तो ये बैराश आ जाती है तो उनके लिए उसका इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करने के बाद ऑपरेशन होता है आ, कान के अंदर की हड्डी रहती है स्टेपिस बोन को जो अच्छा। कि शरीर का सबसे छोटा वाला बोन है हमारी जो 200 से ज्यादा हड्डी जो है उसमें से सबसे छोटा वाला जो हड्डी है वो कान के अंदर रहती है वो सुनने का एक बहुत अगत्य का भाग है वो अगर चिपक जाती है और नहीं आता तो उसको ऑपरेशन करके हम सुधार सकते हैं उसके बाद रहता है कभी कभार कोई रिएक्शन आ गया कोई बड़ी बीमारी जैसे की टीबी है मगज का ताओ मेनजाइटिस है उन चीजों की वजह से कि कान के अंदर बहराश आ सकती है तो उसका फिर और आजकल के जमाने में जैसे कि हम आ, कोरोना को फाइट कर रहे तो विक्रांत घर से काम कर रहे हैं तो हेडफोन का यूज बढ़ रहा है आज के युवा धन में आ, म्यूजिक सुनने के लिए हेडफोन और इयरफोन का यूज बढ़ रहा है वातावरण में ध्वनि प्रदूषण नॉइस पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो इन सब चीजों की वजह से आ, हमारी कान की सुनने की जो क्षमता रहती है उसको नुकसान पहुंचता है और उसकी सब को देना कि अगर आपको है, उतना ही हेडफोन इन का उपयोग करे जरूरत से ज्यादा नहीं करे जैसे काफी बच्चे काफी युवा घंटों तक अपना म्यूजिक सुनते रहते हैं तो वो उसका थोड़ा कम करे आधे घंटे के आसपास म्यूजिक का उपयोग करने के बाद मिनट के लिए वो तो आपको सुना ही दे इतना बड़ा नहीं रखे की आप अपने वातावरण से बिल्कुल अलग हो गए और आप सिर्फ म्यूजिक में तल्लीन हो गए तो वो एक खास ख्याल रखना है जैसे आप रोड पे चलते हैं तो अपना हेडफोन का उपयोग बिल्कुल नहीं करे जिसकी वजह से आपको तकलीफों और पीछे से बज रही घंटी या आवाज या होन का आवाज आपको सुनाई नहीं दे तो वो एक खास ख्याल रखना है तो ये है बेहस के कारणों और इसकी ट्रीटमेंट जी जी डॉक्टर साहब काफी अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि वर्तमान समय में हम लोग जो टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें कर रहे हैं ऑनलाइन सारी चीजें हो रही तो इसमें हमें इन चीजों का ध्यान रखना है और खास करके बच्चे इस समय जो है मोबाइल यूज करते हैं तो हेडफोन यूज करते हैं और बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं ऑनलाइन ही सारा चीज हो रहा है तो निश्चित तौर पे हेडफोन तो हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका भी आप ध्यान रखें, और कितना टाइम यूज करना है बीच में कैसे ब्रेक लेना इसके बारे में भी आप जरूर खुद अटेंशन दे इसके ऊपर काम करना है तो आइए आगे बढ़ते हैं और विंकल पंचमणि जी ने पूछा है की पीपुल आर यूजिंग इड्स इट इज सेव और विंकल बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये जो इयरबर्ड्स रहते हैं वो कान की बाहर की जो परत है हमको जो बाहर से कान दिखाई देता है उसके कोने साफ करने के लिए उसको कान के अंदर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए आ, कान के अंदर जो वैक्स रहता है जो मेल रहता है वो ऐसी व्यवस्था है शरीर की कि वो अपने आप मेल को अंदर से बाहर की तरफ धक्का लगाता है और रूटीनली उसको साफ करने का कोई जरूरत नहीं रहता थोड़ा बहुत मेल जो रहता है वो हमारे कान के और कान के पर्दे के इयर ड्रम के हेल्थ के लिए अच्छा है उसके रक्षण के लिए चाहिए तो कान को बिल्कुल कुदरती साफ अच्छा। करने की जो व्यवस्था है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए अपने कान साफ नहीं करना चाहिए बहुत जोरों से कान को साफ करने के लिए कान के अंदर पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है वो अपने आप क्लीन होता रहता है अगर आपको कोई दर्द होता है मेल जम जाने की वजह से या फिर कान में सुनने में दिक्कत होती है तभी डॉक्टर के पास जाके उसको साफ कराने की जरूरत है बाकी उसको रेगुलरली साफ करने की या क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं है चलिए विंकल सर बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा क्योंकि कई बार होता है ना हम लोग ऐड देखते हैं इयरबर्ड्स के एड चलते हैं तो लगता है कि हमें भी काम साफ करना है तो हम लोग लिए आते बहुत सारे पैकेट और सौ का पैकेट मिलता है बर्ड्स का तो और पड़ा पड़ा खराब भी हो जाएगा इसलिए हम लोग रोज यूज करते हैं तो नेचुरली वो एक आदत पड़ जाती है फिर तो वो भी खराब है जरूरत नहीं है उन चीज़ों का तो आप ध्यान रखिए और कभी ऐसा लगता है कि पेन हो रहा है तो निश्चित तौर पे आप डॉक्टर को दिखाइए डॉक्टर उस समय आपको सजेस्ट करेंगे और उतना सा आप काम कर लेंगे तो अच्छा है और कुदरत में जो सफाई का, का काम कानों का अपने आप का अंदर से दिया हुआ है उसको आपटेन करना जरूरी है तो हमें फालतू की चीज़ों को देख एडवर्टाइजमेंट देख अपने आप को अपग्रेड करने के चक्कर में ना रहे इन सब चीज़ों से तो ज़्यादा बेटर है तो वही आगे बढ़ते हैं और हर जी भी जुड़ गए हैं आप सुन रहे हैं पर 90.4 एफएम विशेष बातें इस कार्यक्रम को और डॉक्टर भाविन पटेल जी हमारे साथ हैं काफी अच्छे अनुभवी हैं और डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि अभी कई बार अभी नाक की तरफ हम लोग आते हैं तो नाक में हमेशा जिनको जो है पानी आते रहता है तो कई बार ये होता है कि अलर्जी के कारण हुआ है या फिर सीजनल है या कभी कभी डस्ट से भी हो जाता है तो मैं चाहूंगा किस तो ये, ये में में लेने में दिक्कत देता है तो सामान्य सी शर्दी की दवाई जो हमारे फैमिली डॉक्टर हमको देते हैं उससे एक या दो दिन आप दवाई देंगे तो वो सही हो जाएगा उसके बाद रहता है बड़े लोग जिसके अंदर नाक में पानी एलर्जी की वजह से आता है रेगुलरली कि जैसे हफ्ते में पांच या छः या सात दिन आता रहता है साथ में छीके भी बहुत जुड़ जाती है तो वो यूजुअली एलर्जी की वजह से होता है ज्यादातर केस में एलर्जी की वजह से होता है एलर्जी जो रहती है वो काफी सारी ऐसी चीजें होती है कि जो हमारे शरीर को जो है वो अनुकूल नहीं आती है तो वो अनुकूल नहीं आती है इसके लिए शरीर उनको एक प्रतिकारात्मक कार्य करता है उसको एलर्जी बोलते हैं एलर्जी हमारे शरीर का एक स्वभाव है उससे बचना थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है नहीं। तो जैसे कि आपने बताया धूल से छीके आती है या पानी गिरता है ऐसे अच्छा। काफी सारी चीजें हैं। जैसे धूल है धुआं है कॉमन चीजें ये है कि पोल्यूशन की वजह से ये रहता है तो आजकल सब जगह एक ही चीज चल रहा है मास्क पहनिए मास्क पहनिए कोरोना को बचाइए कोरोना को भगाइए तो ये जो मास्क रहता है वो एलर्जी को बचाने के लिए बहुत ही मदद मदद रूप रहता है एलर्जी आपको कम हो जाएगी। दूसरी चीज रहती है ज्यादातर सुगंधी पदार्थ जैसे परफ्यूम्स है बॉडी स्प्रेज है अगरबत्तीज है धूप है दिए है इनकी सुगंध से भी काफी लोगों को एलर्जी होता है तो वहां से इन चीजों से दूर रहना है अः बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाने की वजह से या तो फर्मेंटेड फूड आते वाला फूड जैसा है, है खमन ढोकड़ा है ब्रेड है इनसे का, काफी लोगों को एलर्जी रहती है तो इन चीजों से दूर रहना चाहिए दूसरा सुबह शाम दिन में दो बार गर्म पानी की बाप से सांस लेने का प्रयोग करना चाहिए इसकी वजह से एलर्जी कंट्रोल में रहती है अगर इन चीजों से भी अगर आपकी एलर्जी कंट्रोल नहीं होती है तब नजदीक में अवेलेबल डॉक्टर को दिखा के उनकी सलाह लेनी चाहिए चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और चिंतन पटेल सर भी आपको याद किया है यूजफुल इन्फॉर्मेशन करके मैसेज किया डॉक्टर चिंतन पटेल सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मैसेज करने के लिए याद करने के लिए और विंकल जी ने थैंक यू लिख के भेजा है और उसके साथ में रमेश जी याद कर रहे हैं और उन्होंने लिखा है एनी मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बाइक एक्सपर्टिंग काफी लोगों को थोड़ा जल्दी शुरुआत हो जाती है तो बहुत ही कम मात्रा में जब बहराश हो और छोटी उम्र में हो तो थोड़ा बहुत दवाई मदद करती है बाकी उसका मेन ट्रीटमेंट जो है वो हिंग एड है जैसे हम दृष्टि के लिए चश्मे पहनते हैं बस ऐसा नहीं है और आजकल को डिजिटल और प्रोग्रामेबल इंग एड अवेलेबल है सुनने का काफी अच्छा रहता है इसकी वजह से आपको कौन सी दिशा से आवाज आई वो पता चलता है जैसे आप चार पांच लोग एक साथ में मिल के हम लोग बात कर रहे हैं कोई पीछे से बोला कोई बाएं से बोला तो पता नहीं चलता है कोई व्यक्ति एक आ, पूरा वाक्य बोलता है उसमें से एक या दो शब्द चलता है, बाकी का पता नहीं चलता है तो इंगे मुश्किल है, है तो इंग एड एक ही मेन प्रेस बायो किसी का सार और ऑप्शन है और कई बार इसमें बहुत सारे मशीन होते हैं वो बहुत ज्यादा सुनाई देता है ऐसा कुछ चीजें है अभी जो ज्यादातर जैसे कि पटाखा फूटने की आवाज आ गई विमान के लैंडिंग या टेक ऑफ की आवाज आ गई ट्रेन की आवाज आ गई जो बहुत ही बड़ी आवाज रहती है तो उसमें कट ऑफ होता है आपके कान की सेफ्टी से ऊपर गया आवाज तो उसको वो कट करके छोटा कर रहेगा अच्छा कोई पर्टिकुलर कंपनी कहीं ले सकते हैं ऐसा कुछ है या फिर कॉमनली बहुत सारी कंपनी जो बनाते हैं बहुत सारी कंपनियाँ अवेलेबल है और अच्छे अच्छे मशीन बनाती इंडियन भी है और फॉरेन भी है और बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है तो यूजुअली जो अच्छा। आपके डॉक्टर रहते हैं या आपके ऑडियोलॉजिस्ट रहते हैं जो आपको मशीन डिस्पेंस करते हैं वो आपको चार पांच चॉइस दिखाते हैं वो करना होता है ऑडियोग्राम माने एक की तपास रहती है, कितने प्रतिशत कौन सी कौन सी फ्रिक्वेंसी पे आपको बेरास है उसके हिसाब से मशीन का सिलेक्शन होता है दो या तीन मशीन जो आपको दिखाई जाती है उसमें से आपको जिसमें साफ सुनाई देता है वो आपको लेना जी जी जी चलिए रमेश जी ने आपको थैंक यू लिखे भेजा है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया रमेश जी और इसके साथ में संदीप जी का एक और सवाल है तो संदीप जी लिखते हैं वट इज दीटमेंट ऑफ इचार्जर चेंज डिस्चार्ज एंड इम पर डिस्चार्ज माने कान बहना उसकी दवाई करके मेडिकल करके उसको सकते हैं। और इयर ड्रम परफोरेशन मानी कान के पर्दे के अंदर छेद कान के अंदर पर्दे के अंदर जब छेद रहता है तो एक तो बारी बारी से कान में इंफेक्शन लगना वो बढ़ जाता है और दूसरा रहता है कि उसकी वजह से हमारे सुनाई देने की क्षमता जो है वो 30 से लेकर 70 प्रतिशत तक कम हो जाती है तो उसके अच्छा। लिए ऑपरेशन करके नया पर्दा लगाते हैं वो पर्दा पेशेंट की चमड़ी से ही बनाया जाता है कान के पीछे एक स्नायु रहता है उसकी चमड़ी से लेकर ही बनाया जाता है कोई कृत्रिम पर्दा नहीं बिठाया जाता और आधुनिक तकनीकों की वजह से इस ऑपरेशन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है तो जितना जल्दी हम ऑपरेशन करते हैं ना जल्दी ही हम इसको कंट्रोल करते हैं और उतना अच्छा ही रिजल्ट देते हैं तो कान के पर्दे के छेद या परफोरेशन के लिए ऑपरेशन ये सबसे अच्छी सार्म तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आशा करता हूँ कई बार होता है नाक में कुछ हड्डी बढ़ गया ऐसा सुना है मैंने मेरे को पर्टिकुलरली मालूम नहीं इसके बारे में लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि नाक में हड्डी बढ़ गया है तो क्या ये सच है या कुछ है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए तो नाक में हड्डी बढ़ना यानी नाक के अंदर पर्दा रहता है की ऐसे देख तो बाहर की तरफ से तो हमको एक ही नाक दिखाई देता है वो पर्दा जो है अठारह से इक्कीस तो साल का होता है तब तक उसकी ऊंचाई बढ़ती है उसके साथ साथ नाक की लंबाई बढ़ती है तो ये हड्डी जो है उसके साथ साथ बढ़ती है तो बाहर का जो हड्डी है उससे अंदर की हड्डी की बढ़ने की स्पीड जब बढ़ जाती है तब ये हड्डी मुड़ने लगती है और नाक के अंदर एक तरफ घूमने लगती अच्छा। है तो उसको बोलते हैं हड्डी का बढ़ना तो इसकी वजह से क्या होता है कभी कभी नाक बंद हो जाती है खराटे भी बोलते हैं तो इन सब चीजों की वजह से ये दिक्कत होती है तो अगर आपको ऐसी दिक्कत होती है कि नाक के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो रही है खराटे बोल रहे हैं बेचैनी हो रही है तो इन सब चीजों से बचने के लिए और इन चीजों में सुधार लाने के लिए ये बड़ी हुई हड्डी का ऑपरेशन करके वो बड़ी हुई हड्डी को काट के बाकी की जो बचती है हड्डी उसको सेंटर में सीधा अरेज करते हैं तो आपके दोनों नाक अच्छी तरह से काम करने लगते हैं और सबसे बड़ा ये फायदा है कि अभी आधुनिक जमाने में ये दूरबीन सेन्डोस्कोप से होता है और बाहर कोई काटपुट होती नहीं है तो अच्छा। कोई भी बाहर कोई निशान आता नहीं है कॉस्मेटिक कोई प्रॉब्लम नहीं होता नाक के अंदर से ही होता है और दो तीन दिन में तो पेशेंट अपने काम पे लग जा दूसरा कराठे जो होते हैं बहुत ज्यादा कराठे मारते हैं तो इसके और क्या कारण हो सकते हैं क्या इसका कोई मेडिसिन है जो उससे ठीक हो जाए खराटे जो है यूजुअली क्या होता है कि जैसे आप रेडियो से जुड़े हुए विक्रांत म्यूजिक से जुड़े हुए कि काफी सारे वाद्य है पौराणिक शंख से लेके ब्यूगल है सेक्सोफोन है सेहनाई है इन सब चीजों में क्या होता है कि हम उसके अंदर एक हवा लगाते है तो वो साधन की वजह से वो हवा एक बार कम्प्रेस होती है एक बार दबती है और फिर अचानक से खुलती है तो वो अचानक से खुलती है उसका आवाज जो आता है उससे हमको म्यूजिक का पता चलता है ऐसे ही जब कराटे बोलते हैं तो क्या होता है कि हम जो सांस लेते हैं और सांस निकालते हैं उसकी रास्ते में कोई बाधा आ जाती है कोई तो अवरोध आ जाता है तो अपनी सांस रुक जाती है तो क्या होता है कि वो पेशेंट नाक से अपनी सांस कुदरती हिसाब से निकाल नहीं सकता है तो मुंह खुल जाता है और अचानक से हवा एकदम रिलीज होती है तो उसकी वजह से हमारा तलवा और हमारी जीबा नीलने लगती है और उसका आवाज आता है इसको कराटे बोलते हैं कराटे बोलने की वजह से रात में अच्छा। जब भी दर्दी सोता है तो उसको ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है उसके हृदय की गति जो है वो तेज हो जाती है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इन सब चीजों की वजह से साइलेंट हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे तो उसका इलाज कराना जरूरी हो है उसके इलाज के लिए पहले एक होता है पोलिसोमोग्राफी या तो स्लीप स्टडी जब पेशेंट पूरी रात सोता है तब उसका रिकॉर्डिंग होता है उसके हृदय की गति उसके ऑक्सीजन की नाप उसके कराटे की आवाज इन सब चीजों से हमको पता चलता है कि कराटे किस जगह से बढ़ रहे हैं नाक से मुंह से या तो मगध से अगर मगध से ब्रेन से है तो उसमें आ, आपने सुना होगा सीपीएफ करके एक मशीन आता है वो मशीन लगा के जैसे अपने वेंटिलेटर होता है ऐसे ही पर लेकिन छोटा है वो मशीन लगा के सोता है पेशेंट तो मशीन प्रेशर से आवाज देता है तो दर्दी आराम से सो पाता है और कराटे बंद रहते अगर नाक अच्छा। में या मुंह में ये तकलीफ है पेशेंट के नाक की हड्डी जैसे हमने बात की हड्डी बड़ी हुई है या तो पेशेंट की जीबान बड़ी है या तो तलवा उसका लंबा है टॉन्सिल्स उसके बड़े हैं, इन सब चीजों की वजह से उसकी सांस में अवरोध आ रही है तो उसका ऑपरेशन करके उसको रास्ते को खोल सकते हैं और पेशेंट को खराटे से मुक्ति मिल सकती है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और इसके लिए कोई मेडिसिन है जो जिससे हम लोग खाने की कोई मेडिसिन नहीं है दूसरा अच्छा। रहता है कि काफी काफी लोग जो रहते हैं वो ओबेस रहते हैं वजन बहुत ज्यादा रहता है तो शरीर का वजन ही इतना ज्यादा होता है कि उनका जो गला और नाक है वो सांस अच्छी तरह से उठा नहीं पाता है तो फिर उसको मेदस्वी जो पेशेंट रहते हैं उनको हम वजन घटाने की सूचनाएं देते हैं जैसे ही उनका वजन कम होता है उनके शरीर की जो जरूरिया है ऑक्सीजन की वो कम हो जाती है और उनके नाक और उनके फेफड़े कैपेसिटी बढ़ा बाकी कोई दवाई नहीं है इसके लिए कि कोई दवाई लिया और अच्छा खराटे बंद हो गए ऐसा नहीं है <laughs> कई बार जो है खराटे बंद होने की दवाइयाँ मेडिकल स्टोर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है इसलिए मैंने पूछा तो निश्चित तौर पे वो पता चले कि ये मेडिसिन इसके लिए नहीं है इसके लिए डायग्नोस करके उनका जो है वन टाइम ऑपरेटिव सिस्टम है जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और जिस तरह से खराटे की जो समस्याएं दिन दिन बढ़ती जा रही हैं तो ये बढ़ने का कारण भी शायद आपको समझ में आ गया होगा या तो फिर मोटापा है या फिर नाक के जो पर्दे हैं वो बढ़ गए होंगे ऐसे कई चीजें हैं जिनके बारे में आपको सोचना है समझना है और अगर खराटे लेते रहते हैं कुछ आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और भी अगर खराटे रहते तो जैसे मैंने बताया कि अगर इलाज तो नहीं करता तो इलाज नहीं करते हैं तो पेशेंट के हृदय के ऊपर लोड बढ़ जाता है उसके ऊपर दबाव बढ़ जाता है रात को हृदय की जो गति है वो बढ़ जाती है उसके गिनती बढ़ जाती है ऑक्सीजन कम रहता है तो इसकी वजह से रात में हार्ट अटैक आना स्ट्रोक आना ये सब चीजें होती है तो उसकी वजह से ये दिक्कत रहता है तो कराटे अगर बोलते हैं तो डेफिनेटली आपके नजदीक में स्पेशलिस्ट को दिखा के उसका ट्रीटमेंट कराना जरूरी है चलिए एक और सवाल उन्होंने भेजा है विंकल जी ने आपके एक भाग है एक अंग है वो कोई रोग का नाम नहीं है साइनस के अंदर जब सूजन आती है या हुँ तो हुँ. उसके अंदर कोई इन्फेक्शन लगता है तब उसको कॉमनली पब्लिक ऐसा बोलते है कि मुझे साइनस हो गया लेकिन उसको हम जैसे साइनोसाइटिस बोलते हैं या तो साइनस के अंदर कोई पॉलिप्स मसे हो गए तो बोलते हैं तो अगर वाइट कफ होता है कफ के साथ कोई बदबू नहीं आ रही है कफ uh, की वजह से आपको सांस में कोई दिक्कत नहीं आ रही है साथ में कोई बुखार नहीं है तो ज्यादातर केस में ये एलर्जी की वजह से होता है तो जैसे हमने आगे बताया कि गर्म पानी की बाप से सांस लीजिए पानी ज्यादा पीजिये धूल और धुए से बढ़ने के लिए आप मास्क का प्रयोग कीजिए और हमारे आयुर्वेद में बताया गया है जल कि हम शीरों से नाक के अंदर पानी का करते हैं और दूसरे नाक से निकालते हैं ये प्रयोग करने की वजह से जिसे काफी हद तक कंट्रोल करने में सुविधा रहेगी जी जी चलिए विंकल जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा की कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं ये आपने बताया हम आइए आगे बढ़ते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर कुछ और सवाल डॉक्टर साहब से करेंगे और मैं चाहूंगा कि विक्रांत जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सागीय आप डॉक्टर साहब के जी तो आइए मैं एक छोटा सा पीस 16 बरस की बाली उम्र को सलाम बहुत ही पुराना सॉन्ग और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है आप लोगों के बीच नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। सोलह बरस की सोलह बरस की बाली उम्र को तो सलाम प्यार तेरे पहली नजर को सला सलाम ए प्यार तेरी पहली नजर को सला। हो सला बरस की हो सोलह बरस की बाली उम्र को सला ए प्यार तेरी पहली नजर को सला दुनिया में सबसे पहले जिसने दुनिया के सबसे पहले दिल को सलाम दिल से निकलने वाले रास्ते का सुक्रिया दिल से निकलने वाले रास्ते का सुक्रिया दिल तक को दिल तक पहुंचने की सभी डगे को सला प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम सला प्यार तेरी पहली नजर सला थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विक्रांत बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्य। ही अच्छा गीत आपने गाया है आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और डॉक्टर साहब को भी अच्छा लगा होगा <laughs> बहुत ही अच्छा बहुत बहुत बढ़िया जी डॉक्टर बारिंद पटेल जी एक और अभी हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर थ्रूट के ऊपर आते हैं क्योंकि नाक की बातें हमने काफी सुनी है अब बहुत सारे हमारे लोग जो है गले को साफ करने के लिए अलग अलग चीजें यूज करते हैं बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है तो मैं चाहूंगा कि गले को ठीक रखने के लिए गला रहे अच्छा रहे बढ़िया आवाज निकले <laughs> इसके लिए आप थोड़ा सा उसका गले को केयर कैसे करें क्योंकि विक्रांत जैसे सब लोग गाना चाहते हैं लेकिन नहीं गा पाते हैं और सुना है सभी लोग गा सकते हैं लता मंगेशकर जैसा ऐसा भी कुछ टेक्निक निकला है तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा विस्तार से पहले तो क्लिनिंग के बारे में बताइए उसको सेफ कैसे रखे और फिर टेक्नोलॉजी कैसे एनहांस करता है क्योंकि एक करके कोई फिल्म वो सारी चीजें मैं चाहूंगा की आगे आप बताएंगे पहले तो क्लीनिंग और गले की सेफ के बारे में बताएंगे <laughs> गला जो है वो एक हमारा शरीर का मल्टीपर्पज जैसे आजकल के जमाने में वो बहुत ही शब्द मल्टीटास्किंग शब्द जो है वो बहुत ही मायने रखता है कि गले से हमारा जो है खाना होता है खाने की जरूरत बनती है हम बोलना बोलते हैं हम गले से सांस भी लेते हैं क्योंकि नाक से निकलता हुआ रास्ता गले से ही पास होता होकर जाता है तो गले की जो तंदुरुस्ती है सेहत जो है वो बहुत ही मायने रखती है हमारे शरीर के लिए बचपन में स्कूल में प, हमें हमारे मास्टर जी जो है पढ़ाया करते थे कि हमारे दांत जो है और हमारा मुंह जो है वो शरीर का अंगरक्षक है, शरीर का बॉडीगार्ड है, है। है, शरीर शरीर का वॉचमैन अगर वो आ, आ, आ, साफ नहीं है, तो आपके में रोग प्रवेश कर जाएंगे। तो गले को, मुंह को साफ रखने के लिए सुबह और शाम दिन में दो बार अच्छी तरह से ब्रश करना चाहिए ब्रश कौन सा है या टूथपेस्ट कौन सा है वो इतना मायने नहीं रखता जितना ब्रश कैसे करते है कि हर एक दांत को ऊपर से नीचे की तरफ हर एक एरिया में दो दो मिनट के लिए अच्छी तरह से साफ करें आ, बाकी के दिन में समय कुछ भी आप खाना खाते हैं तो उसके बाद तुरंत ही अच्छी तरह से साफ पानी से गरारे कर लीजिए गुल्ले कर लीजिए गारगल्स कर लीजिए जिसकी वजह से आपका मुंह साफ़ रहें जीबान को साफ करने के लिए हम टंग क्लीनर यूज़ करते हैं टंक क्लीनर अगर आपको पसंद है तो आप यूज़ करिए अगर आपको पसंद नहीं है तो सिर्फ अपने ब्रश को उसके ऊपर घुमा के भी आप साफ़ कर सकते हैं लेकिन ट क्लीन करने के साथ बहुत ही ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से खून निकल आए पानी का जो है एक बहुत ही बड़ा महत्व है गले को साफ रखने के लिए हर थोड़ी देर पे पानी पीना चाहिए जैसे कि आप बोला कि आवाज की कैसे ख्याल रखें तो आवाज का ख्याल रखने के लिए थोड़ी थोड़ी देर पे जैसे कि बातचीत लंबा चल रहा है बहुत ही लंबा चल रहा है तो बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए पानी पीने से क्या होता है कि एक गले को एक लुब्रीकंट सा मिल जाता है गले को एक सुकून सा मिल जाता है उसके बाद रहता है कि जैसे कि आपने प्रश्न पूछा समिता मूवी में आवाज़ जो बदलने का था तो हमारे सद्भावना से या हमारे बदनसीबी से आजकल ऐसी कोई टेक्निक अवेलेबल नहीं है वो सो एक सिर्फ काल्पनिक कहानी रहती है कि जिसकी वजह से दर्शकों को इकट्ठा रखने के लिए एक साथ जुड़ के रखने के लिए कहानी है आज की तारीख में ऐसा कोई टक्नोलॉजी या कोई ऑपरेशन अवेलेबल नहीं है कि एक व्यक्ति की आवाज़ दूसरे में डाल दे हाँ ऐसा है कि कई सारे जिसको हम बोलते हैं विक्रांत जी शायद की कोई एक गाना या कोई एक डायलॉग आप रिकॉर्ड कर लेकिन उसका हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते है सॉफ्टवेयर की वजह से पर एक आदमी का आवाज दूसरे आदमी के देना वो पॉसिबल नहीं है वो एक सिर्फ काल्पनिका है जी जी जी जी, जी। चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया मुझे लगता है कि कई बार हम लोग फिल्में देखते हैं तो हमें लगता है कि ये पॉसिबल है संभव है तो ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं आया है लेकिन फिर भी कई बार कुछ आर्टिकल्स भी इसके पर लोग पब्लिश कर देते हैं तो लोगों को लगता है कि सचमुच काम हो रहा है इसमें तो इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा की क्या ये किसी को आवाज किसी को अगर अपनी आवाज में थोड़ा सा बदलाव लाना है जैसे कोई लड़का है जिसकी आवाज थोड़ी लड़की जैसी आ रही है या कोई साफ आवाज नहीं आ रही तो उसका निदान करने के बाद थोड़े बहुत ऑपरेशंस है जिसकी वजह से उनको मदद किया जा सकता है लेकिन वो हर एक दर्दी के लिए नहीं है हरेक व्यक्ति के लिए नहीं है उसके लिए स्पेशल अच्छा। जाँच होती है स्पेशल जांच होने के बाद वो दर्दी वो ऑपरेशन के हिसाब से है कि नहीं फिट है कि नहीं उसके बाद काफी तपास के बाद वो ऑपरेशन होता है वो हरेक व्यक्ति के लिए नहीं है सिर्फ मेडिकल कंडीशन में किया है हाँ, हाँ, हाँ। जी जी जी चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है, है। इसीलिए कोई नहीं मैं कोशिश करता हूँ की आपको ठीक से प्रोग्राम सुन पाया अच्छा आइए फिर से वापस डॉक्टर साहब से मैं जुड़ना चाहूंगा डॉक्टर साहब जैसे आपने गले के बारे में बताया की किस तरह से उसको ठीक रखना है इसके लिए आपने एक सिंपल तो तरीका बताया कि थोड़े थोडे अंतराल में पानी जरूर पीना है इससे आपका गले की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहती है लुम्बरकेंट होता रहता है तो अच्छा रहता है और आप अगर जीभ साफ़ कर लेते हैं जीबी का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा है तो चलिए आप उसको थोड़ा सा प्रॉपरली समझ के यूज़ कर सकते हैं गले को कैसे साफ किया जाता है डॉक्टर साहब से भी बात कर सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम है कफ वगैरह है टॉमसिल बढ़ गया है तो निश्चित तौर पे वो डॉक्टर ही उसको ठीक करेगा आप अपने से कुछ ना करें कई बार होता है ना आप लोग सर कि आजकल जैसे आयुर्वेदिक काढ़ा वगैरा या फिर ये सारी चीजें बताई जा रही हैं तो वो अपने से करते हैं तो वो भी ठीक है या फिर उसके लिए भी प्रॉपरली हमें डॉक्टर से पूछ करना काढ़ा वगैरह जो है हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको बढ़ाने में मदद देते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रयोग करने की वजह से जैसे अभी ये कोरोना की बीमारी में काफी सारे केसेस ऐसे सामने आए कि पूरे दिन बहुत सारा काढ़ा पीने की वजह से गले की चमड़ी को शायद थोड़ा सा कभी गरम गरम काढ़ा पी लिया तो थोड़ा जलन हो गया या बहुत ज्यादा तेज काढ़ा पी लिया तो उसकी वजह से गैस एसिडिटी की इशूज हो गई तीखा बहुत ज्यादा पी लिया तो वो उसको एक उसका एक नाप है नाप से बहुत ज्यादा बाहर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का अतिरेक जो है वो हमेशा हमारे शरीर को नुकसान देता है तो कुछ हद हाँ तक वो ठीक है फिर उसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग करके जैसे कि आप बिल्कुल उसको हरा देंगे वो शक्य नहीं है तो थोड़ा बहुत उसमें कोई दिक्कत नहीं है फिर अगर बहुत तकलीफ देता है तो फिर आप डॉक्टर को बताएं वो एक बहुत ही बितावा रहता है जी, जी, जी। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमारे साथ वाईकॉम रोशनी जी भी जुड़ गए हैं हम उनसे भी बातें करेंगे थोड़ी देर के बाद उनका एक परफॉर्मेंस सुनेंगे और एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे की ई एन में पहले और अभी में क्या क्या उसमें डिफ्रेंस आया टेक्नोलॉजी जो ऑपरेटिव सिस्टम्स है उसमें जैसे कि आपने बताया अभी नाक की जो हड्डी बढ़ जाती है उसके लिए आपने बताया कि पहले जैसे ऑपरेशन करते थे अभी अंदर से ही हो जाता है और उसमें कोई बाहर से उनको घाव नहीं होता टच भी नहीं होता तो ये एक अच्छी बात आपकी लगी तो इस तरह के क्या नया नया टेक्नोलॉजी है कानों के लिए गले के लिए जो ट्रीटमेंट या ऑपरेटिव सिस्टम्स है उसमें पहले और अभी में तो क्या डिफरेंस आया है थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। कान के जो ऑपरेशन थे तो उसमें जो दूरबीन वगैरह जो यूज होता था वो काफी पुरानी टेक्निक का था अभी जो नए दूरबीन है लेजर्स का उपयोग होने लगा है काफी जगह पे जिसकी वजह से ऑपरेशन के दौरान खून काफ़ी कम गिरता है और एक प्रिसीजन मिलता है कि जैसे बहुत ही छोटी चीज को भी हमें ऑपरेट करना है तो हम ऑपरेट कर सकते हैं एंडोस्कोप है कि जिसकी वजह से जैसे नाक के अंदर से काफी सारे ब्रेन ट्यूमर ऐसे रहते हैं कि जो हम सीधे ही नाक के अंदर से जाके ऑपरेशन कर सकते हैं पेशेंट को बाहर से कोई भी इंसीजन नहीं लगता तो उसकी वजह से पता भी नहीं चलता कि ब्रेन की ट्यूमर की अच्छी सर्जरी हो गई सर्जरीज काफ़ी सेफ हो गई और जैसे कि हमारी पहले बात हुई थी सबसे पहले प्रश्न में बेहस जन्म जो तो से जोड़ने का कोई नहीं था। अब काफी सालों से हमारे ऑपरेशन है, है लेकिन बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है कोकलीयर इम्प्लांट जो करके अगर बच्चे को उस सही समय पर हम वो इम्प्लांट बिठाते है दो साल से कम की उम्र में या चार साल से कम की उम्र में तो बच्चा अपनी बोली अपनी भाषा अपनी स्पीच uh, वापस पा सकता है तो ये बहुत ही uh, एक एडवांस हुआ है और आगे आगे अगर देखते हैं तो जैसे कि कैंसर्स के ऑपरेशंस थे पहले बहुत ही ज्यादा काट फूट के आपने दिखा होगा बेड और चेहरा बन जाता है अभी उसके अंदर लेजर्स uh, आ गए प्रिसीजन सर्जरी आ गई uh, तो उसकी वजह से बहुत ही छोटा एरिया काटना पड़ता है और माइक्रो uh, सर्जरीस आ गई जिसकी वजह से उसको कॉस्मेटिक लुक जो रहता है नियर नॉर्मल लुक दे सकते हैं फिर एंडोस्कोप्स आ, आ, आ गए तो इसकी वजह से कैसी काफ़ी सारी बीमारी थी जिसका निदान करना पॉसिबल नहीं था गले के अंदर अन्न के अंदर या सांस के नली के अंदर जो रहता है तो वो सब जो चीजें हैं, वो सब अभी पॉसिबल है तो काफ़ी सेफ भी हो गया और काफी आधुनिक भी हो गया तो उसकी वजह से दर्दी जल्दी घर जा सकते हैं जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं जल्दी काम पे लग सकते हैं जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि आपने जैसे छोटे बच्चों की बात बताई स्पीचलेस वाली बात आती कई कम बार बच्चे जो हैं बड़े होते हैं तो वो कुछ भी नहीं बोलते हैं तो वो एक बड़ी समस्या रहती है कि इनको क्या ट्रीटमेंट कराएं बच्चे बोल नहीं रहे हैं तो माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी होती है तो कई बार हम लोग स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं ई के पास लेके जाते हैं लेकिन बहुत मुश्किल लगता है कि वो ठीक से डायग्नोज कुछ भी नहीं हो पा रहा ऐसा भी कभी कभी केसेस हो जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और डेफ एंड डम दोनों भी हो जाते हैं कई बार तो वो चीजें क्या है वो भी थोड़ा सा डिफाइन कीजिए जी हम बात चालू करने से पहले रमेश जी मैं एक आपको रिक्वेस्ट करूँ कि जो हा, बच्चे हा, रहते हैं वो डेफ एंड डम्ब नहीं होते डम्ब हमारे समाज ने जोड़ा था वो डेफ एंड म्यूट रहते हैं ओके, तो भी हाँ, आप हाँ, किसी से बात करते हैं तो वो बच्चों को मत कीजिए एंड म्यूट बोलिए म्यूट बोलिए हाँ। क्योंकि उनकी बुद्धि तो हमारे जैसी ही है काफी लोग काफी कई किस्सों के हमारे हमसे ज्यादा भी है सिर्फ कुदरत को एक क्षमता नहीं दिया है उसकी वजह से वो दिव्यांग है सही तो बात, सही वो, बात। वो नहीं है बिल्कुल वो डेफिनेटली इंटेलिजेंट है सिर्फ म्यूट है उनकी आवाज नहीं म्यूट है आवाज नहीं है तो जो काफी सारे बच्चे आते हैं जिनकी स्पीच नहीं है तो उनके लिए आ, उनका पहले एसेसमेंट होना चाहिए कि अगर वो अच्छी तरह से सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं अगर बच्चे अच्छी तरह से सुनते हैं तो जैसे आपने बताया उनको एग्रेसिव स्पीच थेरापी या ऑडिटरी वर्बल थेरापी देते हैं तो धीरे धीरे वो अपनी स्पीच वापस पाते है लेकिन अगर वो बच्चे सुनते नहीं है तो पहले उनको सुनाई देना जो है वो सेटल करना जरूरी है तभी जाके उनकी स्पीच आएगी बात है तो जैसे बच्चा जन्मता है तब से बच्चा सात साल की उम्र का होता है उसमें तो दोनों के बीच में जो हमारा ब्रेन है वो सुनने की क्षमता रखता है उसके बाद धीरे धीरे सुनने की क्षमता बंद हो जाती है तो उसके बाद जो बच्चे आते हैं या कहीं पंद्रह सोलह साल पे गांव से छोटे गांव से या दूर दराज के इलाकों से पेशेंट आते हैं हमारे पास कि सर ये बच्चा बोलता नहीं है तो अगर वो बच्चा सुनता नहीं है तो फिर हमारे पास हमारे हाथ जो है वो बन जाते काफी हद तक उनको साइन लैंग्वेज निशान लेंग और रिहेबिलिटेशन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता लेकिन छोटा आ, बच्चा आता है एक साल दो साल तीन साल का तो उनका जैसे हमने बताया कोकलीयर इम्प्लांट ऑपरेशन करके फिर उनको हमी और एवीटी देते हैं ओडि, तो वो नॉर्मल जैसा ही बोल लेते तो ये अगत मायने रखता है कि जैसे ही आपको लगता है कि बच्चा सुनता नहीं है या बोलता नहीं है तो तुरंत ही डॉक्टर को बता के उसका रेगुलर ट्रीटमेंट कराएं। अगर आप छोटे ही शहर में रहते हैं छोटे गांव में रहते हैं, तो नजदीक के जो ही जिला अस्पताल है या नजदीक का जो बड़ा शहर है वहां जाके आप तपास करवाइये तो जितना जल्दी होगा उतना ही जल्दी बच्चा बोलता हो पाएगा अगर आप एक बार वो समय चुक गए तो फिर उसको करना मुश्किल हो जाता है तो इसके लिए जितना जल्दी उतना सारा जरूरी है चलिए आगे बढ़ते हैं एक और मैसेज संदीप जी ने भेजा है और लिखते हैं व्हाट केयर वी शुड टेक फॉर बेटर एंड संदीप जैसे हमने पहले बताया कि कान को जो है हमें बाहर से साफ करने की कोई जरूरत नहीं है बर्ड्स जो है वो कान के अंदर डालना नहीं चाहिए वो कान के बाहर की तरफ साफ करने के लिए है नहाते समय स्नान लेते तब कान के अंदर पानी नहीं जाए उसका ख्याल रखना चाहिए हमारे ईयरिंग को प्रिजर्व करने के लिए ईयरफोन हेडफोन का यूज जो है हमें लिमिटेड रखना चाहिए और वॉल्यूम धीमा रखना चाहिए अगर कहा आप एसी तो इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां पे नॉइज बहुत ज्यादा है मशीन का मशीनरीज का तो नॉइज प्रोटेक्टर आते हैं, प्लग आते हैं, जिसको लगा के अगर करने जाए तो अपने सुनने की क्षमता को आप बचा पाएंगे लंबा पाएंगे। तो सुनने को बचाने के लिए करना है। और जब भी, भी आप्यूम तो को अच्छा रखिए कम रखिये बहुत ज्यादा मदद ये चीजें जो है वो आपको इसके अलावा कान में आपको अगर दर्द रहता है या कान बहता है तो तुरंत ही नजदीक के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी दिखा के अपनी सारे जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा इन्फॉमेशन आपने बताया और शेखर हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और संदीप जी ने काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे और हमारे पांडुरंग जी भी सुन रहे हैं दुबई से आपको उन्होंने भी नमस्ते लिख के भेजा है और सभी लोग जो हैं हमारे दोस्त विंकल जी ने भी याद किया है और रियली वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन करके फिर से मैसेज किया थैंक यू सो मच चलिए डॉक्टर साहब जाते जाते मैं कहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें और लोगों को किस तरह से अपने आप को ई एन टी स्पेशलिस्ट के पास मेरे ख्याल से आ, कितने अंतराल में जाना चाहिए <laughs> कई बार होता है कि हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम आता है तब जाते हैं मुझे लगता है कि ई एन टी के लिए हमें थोड़ा सा रेगुलर डॉक्टर से संपर्क रहने से ये थोड़ा सा नाजुक चीजें हैं इसकी सेफ्टी हमें ध्यान से देना है तो कितने अंतराल में डॉक्टर से चेकअप कराना जैसे <laughs> ई का जो प्रिवेंटिव चेकअप या सर खासकर जरूरत नहीं रहती है अगर आपको कोई फील रहता है, जैसे कि आ, आ, कान से सुनाई देने में दिक्कत है दर्द है या खुजली आना या कान बहना ऐसा कुछ होता है कोई तकलीफ होता है नाक से सांस लेने में मुंह में, स्वाद में दिक्कत खाना निगलने में दिक्कत, खांसी ज्यादा आती है या गले में दर्द होता है या ऐसी कोई शिकायतें आती है तब जाके आपको दिखाने की जरूरत है बड़ी उम्र के लोग पचपन से साठ साल की उम्र के रहते हैं उनको दो साल के आसपास अपना सुनने का रिपोर्ट जो है वो एक बार कराना चाहिए जिसकी वजह से उनकी सुनने क्षमता अगर बहुत ही जल्दी कम होती जा रही है तो सुनने का मशीन हियरिंग एड लगा के वो अपनी उस शक्ति को संवार सकते हैं बचा सकते हैं बाकी ऐसे स्पेशल प्रिवेंटिव मेजर के लिए जाने की जरूरत नहीं है रूटीन अपना जो आप हेल्थर से या अपने फिजिशियन से करवाते हैं उसमें ज्यादातर कैसे आ, किसे आ जाते हैं एक है कि यंग एज में या तो ओल्ड एज में आप थायराइड का अपना एक ब्लड का रिपोर्ट जो रहता है वो एक करवा लीजिए जिसकी वजह से अगर आपका बढ़ वजन बढ़ रहा है या बहुत या वजन कम हो रहा है या आपको अः आलसीपनसा महसूस हो रहा है आपको काम करने में थकावट हो रही है तो वो एक है कि गले का भाग जो थाइरॉयड रहता है वो अगर है तो वो पता चल जाता है। जी जी चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया और बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस आपके लिए आपने हम सभी को दिया है और किस तरह से हमें उन चीजों के ऊपर देना है और ईएनटी स्पेशलाइजेशन के बारे में आपने बताया अपना तो थैंक यू सो मच जाते जाते मैं कहूँगा वाईकॉम रोहिणी रोशनी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो एक छोटा सा गीत डॉक्टर साहब के लिए आप भी गुनगुना दीजिए जाते जाते हाँ, जरूर। <laughs> और मैं आपके लिए गाना गा जी, रही हूँ जी, हाँ। जी, स्वागत अजीब दासता है कहा शुरू कहा खत्म ये मंजिले है कान सी न वो समझ सके न हम अजीब दासता है कहा शुरू कहा खत्म ये मंजिले है कौन सी ना वो समझ सके रोशनी के साथ क्यों दुआ था चिराग से ये रोशनी के साथ क्यों दुआ था चिराग से ये खुब देखती हूं मैं ख्वाब से अजीब दास्ता है ये कहा शुरू कहा खत्म ये मंजिल है कौन सी न वो समझ सके न हम थैंक यू डॉक्टर थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू रोशनी जी एंड डॉक्टर साहब एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं आप इसी तरह अपनी सेवा देते आ रहे हैं देते रहे हैं और बहुत सारे लोगों की आपने सेवा की है और बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया थैंक यू सो मच एंड विकांश जी आपको भी बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं रोशन जी आपको भी चलिए मित्रों फिर मिलते हैं इस वादे के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी जय हिंद जय भारत ओम शांत सबके मन तो भाती है बातें मुलाकातें